नमो ओ नमोते ओ नमो भगवते वासुदेवा एना तस्मै ददाति हम श्रीता ओम ज्ञान चक्षुम वंदेहुश्रीटवा हे कृष्ण कुण सिंधु दीन बंधु गणपते गोपेश गोपि कामस्ते राधे वृंदावेश ृषपी प्रणमा हरिप्रिय वाचा कल कृपा सिंधु पतिता पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नम जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु निदान श्री अदाधर शुवासौ हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे राम हरे राम अरे राम अरे राम अरे। तो आज हम भगवदगीता से चर्चा करेंगे भगवदगीता अध्याय श्लोक संख्या 47, 47. अरे ठीक मैं श्लोक को पढ़ता हूँ और कुछ समय के लिए थोड़ा समय है हमारे पास उसमें भगवान का जो संदेश है भगवत भगवदगीता का उसको समझने का प्रयास करेंगे सबके पास तो गीता नहीं है शनि योगीना श्रद्धा भजते यो म यो इस ना श्रद्धा ऐसी भक्ति विधान स्वामी प्रभुपाद द्वारा श्री प्रभुपाद के तो ध्यान से सुनिए अनुवाद इस प्रकार से है और समस्त योगियों में से जो योगी अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मेरे पराया अपने अंतकरण में मेरे विषय में सोचता है और मेरे दिव्य प्रेमा भक्ति करता है वह योग में उससे परम अंतरंग रूप में युक्त रहता है सबों में है यही मेला तात्पर्य यहाँ पर भजते शब्द महत्वपूर्ण है भजते भज धातु से बना है जिसका अर्थ है सेवा करना अंग्रेजी शब्द worship पूजा से ये भाव व्यक्त नहीं होता क्योंकि इससे पूजा करना सम्मान दिखाना तथा योग्य का सम्मान करना सूचित होता है किंतु प्रेम तथा श्रद्धा पूर्वक सेवा कि भगवान के निमित्त है। किसी व्यक्ति या देवता की, पूजा करने वाले को कहा जा है। भगवान की सेवा न करने वाले की तो पूरी तरह भरोसना की जाती है प्रत्येक जीव भगवान का अंश स्वरूप है और इस तरह प्रत्येक जीव को अपने स्वभाव के अनुसार भगवान की सेवा करनी चाहिए ऐसा न करने से वो नीचे गिर जाता है भागवत पुराण में इसकी पुष्टि इस प्रकार से हुई है ये ऐसा पुरुषम साक्षात आत्म प्रभव ईश्वर न भजनते जानति जानंती स्थाना भ्रष्टा पति तथा जब मनुष्य अपने जीवन दाता अद्य भगवान की सेवा नहीं करता हर अपने कर्तव्य में शिथिलता बरतता है वह निश्चित रूप से अपनी स्वाभाविक स्थिति से नीचे गिरता है भागवत पुराण के श्लोक में भजन्ति शब्द व्यवहारित हुआ है भजन्ति शब्द का प्रयोग परमेश्वर के लिए ही प्रयुक्त किया जा सकता है जबकि वर्षिप का प्रयोग देवताओं या अन्य किसी सामान्य जीवन के लिए किया जाता है इस श्लोक में प्रयुक्त अवजानांति शब्द भगवद गीता में भी पाया जाता है अवजानांति मामोढ़ केवल मूर्ख तथा दुर्त भगवान कृष्ण का उपहास करते हैं ऐसे मुल्क भगवद भक्ति की प्रवृत्ति न होने पर भी भगवत गीता का भाष्य कर बैठते हैं फलता में भजंती तथा वर्षिप शब्दों के अंतर को नहीं समझ पाते हैं। समस्त योगों की परिणति है अन्य योग तो भक्ति योग में, में भक्ति तक पहुँचने के साधन मात्र हैं। योग का वास्तविक अर्थ भक्ति योग है अन्य सारे योग भक्तियोग रूपी गंतव्य की दिशा में अग्रसर होते हैं तो तंत्र बहुत लंबा है तो इसी पर ही हम हाँ, थोड़ा चर्चा करते हैं तो भगवद गीता आप रेगुलर इससे अध्ययन कर रहे हैं तो पिछले कई श्लोकों में भगवान कृष्ण इस अध्याय में ध्यान योग का वर्णन करते हैं और ध्यान का वर्णन कृष्ण बहुत विस्तार रूप से करते हैं इस अध्याय में कि किस प्रकार से योगी को अपना मन मनन यते क्रिया यहा जो योगी है उसको अपना जो मन है वो एक चित्त होकर लगा, लगाना चाहिए फिर उसको कैसे बैठना चाहिए कैसे स्थान को ढूंढना चाहिए अपने नाक पर केंद्रित करना चाहिए अपनी आपको आदि को अपने ध्यान को को और बाह्य रूप से से व्यक्ति पूरी तरह मुक्त हो जाना चाहिए तो बहुत सारे कठिन कठिन का वर्णन के इस अध्याय में कृष्ण करते हैं अर्जुन को और अर्जुन ये सब सुनने के बाद अर्जुन सोचता है प्रश्न पूछने लगता है कि हे कृष्ण आपने जो ध्यान योग का वर्णन किया है ये तो मुझे लग रहा है कि ये मेरे लिए क्या है प्रैक्टिकल नहीं है हम भी अपने जीवन में कोई बात करता है तो कहते हैं ना कि थोड़ा प्रैक्टिकल बोलो ताकि हमें समझ में आ जाए और हम अपने जीवन में लागू कर सके जिससे हमारा हित हो सके हमारा लाभ हो सके तो भगवान बोलते जा रहे थे इन अलग अलग अध्यायों में अलग अलग योगों का वर्णन करते जा रहे थे कर्मयोग ज्ञान योग ध्यान योग आदि का जब ध्यान योग का वर्णन किया तो अर्जुन ने स्पष्टता कोई संदेह नहीं स्पष्टता अर्जुन ने मना किया कि कृष्णा कृष्ण मन कृष्ण प्रमाथी बलब तृढ़ कृष्ण आप तो कह रहे हो कि ध्यान लगाओ मन को एकाग्र करो बिना विचलित हुए जिस प्रकार से जो दीपक है वो जब चल चलता है यदि उसको हवा आदि ना लगे तो एक जैसा जलता रहता है बिना किसी तो वैसे आप कह रहे हो इस मन को लगाओ तो अर्जुन कहता है कि चंचलम मन जो मन है ये बहुत अधिक चंचल है इतना बलशाली है प्रमाते में पागल है अर्जुन अर्जुन का जैसा शक्तिशाली योद्धा इस पृथ्वी में नहीं था इतना शक्तिशाली योद्धा इतना सामर्थ्य जिसके पास है और सब प्रकार से भी सामर्थ्यवान है शारीरिक रूप से भी और बाह्य धन सौंदर्य पोजीशन या मान सम्मान आदि से भी लेकिन ऐसा अर्जुन त्रेता युग में या द्वापर युग में द्वापर युग के अंत में ये जो प्रोसेस है उसको क्लियरली बना करता है अर्जुन है कि कृष्ण मेरे लिए असंभव है बल्कि मैं इतना शक्तिशाली हूँ असंभव है हम हाँ, देखो आजकल लोग इतने परेशान हैं, बाह्य रूप से तो परेशान है ही है लेकिन सबसे अधिक आपने मन से परेशान है मानसिक हाँ बहुत अधिक विपदा है मानसिक कष्ट व्यक्ति के जीवन में बहुत अधिक है इसलिए तो व्यक्ति क्या करता है सुसाइड करने के लिए दौड़ता है आत्महत्या करना चाहता है क्योंकि अल्टीमेटली ये मन भगवान कहते हैं अर्जुन मन एवं मनुष्याना न कारण बंद मोक्ष व्यक्ति के बंधन का कारण ये मन है हर व्यक्ति के मुक्त होने का कारण यह मन है तो हम क्या करते हैं हम मन से परेशान क्यों है क्योंकि हमारे पास बुद्धि सामर्थ्यशाली नहीं है शक्तिशाली नहीं है बुद्धि को मन ने ओवरटेक किया है इसलिए हम कहते ना मेरे मन में जैसे आ रहा है वैसे मैं कर रहा हूं जो तो तो तो पागल व्यक्ति होता है उसका मन जैसा करता है वैसे वो कार्य करता है लेकिन असली बुद्धिमान व्यक्ति क्या है बुद्धि के द्वारा वो मन को कंट्रोल करता है बुद्धि के पास वो गुण होता है कि क्या करने योग्य है क्या करने योग्य नहीं है क्या उचित है क्या अनुचित है तो ये सारे डिसीजन बुद्धि ले पाती है लेकिन हम सब अपने मन को ही अपनी पहचान समझ बैठे हैं। इसलिए भगवान गीता के तीसरे अध्याय में अर्जुन कहते हैं कि मन दस्तु परा बुद्धि कहते इंद्रियों से परे मन है ऊंचा और मन से ऊंचा क्या है बुद्धि और बुद्धि से ऊपर आत्मा और आत्मा से ऊपर मैं भगवान कहते हैं तो इसलिए बुद्धि ये भक्ति योग क्या है बुद्धि भक्ति योग का दूसरा नाम बुद्धि योग है क्या है बुद्धि योग गीता के दूसरे अध्याय में भगवान इस बुद्धि योग का वर्णन करते हैं तो ये जो अलग अलग योग जिनका वर्णन भगवान गीता के हाँ पिछले अध्याय में किया है तो ये वास्तव में एक सीढ़ी जिसके द्वारा तो चढ़ते चढ़ते फाइनल जो सबसे ऊंचा स्थान है वहाँ तो ये सारे योगों का पूर्णता किसमें है भक्ति योग में है इसलिए कृष्णा इन सारे योगों का वर्णन करने के बाद ये जो तो श्लोक है इस अध्याय का सबसे श्लोक है और इस श्लोक में कृष्ण पिछले सारे अध्याय का सार प्रस्तुत कर रहे हैं भगवान कह रहे हैं क्या करो योगी नाम उससे पहले वाला श्लोक भी यदि देखते हैं हम 46 उसमें कृष्ण हमें एनकरेज करते हैं पहले तो हमें यह जानना चाहिए कि योग का अर्थ क्या है योग का मतलब क्या है जुड़ना कनेक्ट होना जैसे कहते हैं ना टू प्लस टू इज हाँ, इक्वल टू फोर तो वैसे ही है दो दो योग दो कितना हो गया है? चार तो वैसे ही योग का मतलब है जुड़ना कनेक्ट हो जाना लिंकिंग प्रोसेस तो भगवान के साथ हम कैसे जुड़ सकते हैं वो जो प्रोसेस है वो जो विधि है उसको कहा गया है योग या जो भक्ति योग तो भगवान गीता के इस इससे पहले वाले श्लोक में कहते हैं हे अर्जुन तुम एक चीज बनने का प्रयास करो भगवान कहते हैं कर्म को योगी ज्ञानी कर्मी तस्मा योगी दस्माद योगी भवा अर्जुना हे अर्जुन हाँ, आप क्या बनो योगी बनो अभी हम हाँ भी अपने जीवन में कुछ ना कुछ बनना चाहते हैं चाहते है कि नहीं बचपन में बच्चों के पीछे लगते हैं डॉक्टर बनना है इंजीनियर बनना है ये बनना है वो बनना है तो हम भी अपने जीवन में कुछ ना कुछ बनना चाहते हैं और हमसे जो नीचे हैं उनको भी हम इनकरेज करते हैं कि आपको लाइफ में ये बनना है आपको राष्ट्रपति बनना है हा? आपको बी प्राप्त करना है आपको सबसे बड़ा धनी बनना है आपको मिस यूनिवर्स बनना है मिस वर्ल्ड बनना है तो हम सब कुछ बनना चाहते हैं लेकिन भगवान कृष्ण भी हमें इनक्रेज कर रहे हैं भगवान कह रहे कि अरे तुम बनना है तो एक चीज बनो अभी इस संसार में हम जाए जो मर्जी बन जाए हाँ जैसे हम मायापुर में थे कुछ महीने पहले तो टू थाउजेंड में तो मि, मिस दिल्ली है ना मिस दिल्ली कोई थी चौधरी मिस चौधरी कोई तो थी तो वो मायापुर आई थी वो सोला माला का जप करती हैं रोज गीता पढ़ती हैं तो मायापुर आए और राधा महाधव का दर्शन कर रहे थे फिर उसका स्वागत किया भक्तों ने और उसको माइक दिया कि आप शेयर करो हम हाँ, भक्तों के मायापुर जो इसको का इतना बड़ा प्रोजेक्ट है जहां सारे विदेश देश देश से भक्त आते हैं मिलकर कीर्तन करते कथा करते हैं राधा महाधव की सेवा करते हैं तो वो तीन दिन के लिए वहाँ थे तो उन्होंने कहा वास्तव में यहाँ आकर भक्तों के बीच में आकर कृष्ण कीर्तन श्रवण आदि करके मुझे जो आनंद प्राप्त हो रहा है उसका वर्णन मैं अपने शब्द में नहीं कर सकती। उन्होंने कहा जब मुझे मिस दिल्ली का वो क्या कहते हैं क्राउन जब धारण किया जा रहा था तो मेरे अंदर भय आ रहा था कि ये तो अगले साल कोई और मिस दिल्ली बनेगी है ना तो मतलब ये जगत में अब चाहे जो मर्जी बनो चाहे आप मिस वर्ल्ड बनो मिस यूनिवर्स बनो या मिस दिल्ली बनो या राष्ट्रपति बनो या एमएलए बनो लेकिन ये सारी जो पोजीशन हैं, वो क्या है टेम्पररी हैं, बहुत कुछ हैं, या बहुत कुछ लिमिटेड समय के लिए है और वास्तव में हम सब जैसे व्यक्ति कहता हैं कुछ बन दिखाऊंगा अपने लाइफ में अल्टीमेटली प्रत्येक व्यक्ति भगवान बनना चाहता है क्या बनना चाहता है दूसरा भगवान का एक है? गुण है क्या है भोगता राम सुप्रीम इंजॉयर सुप्रीम भोक्ता तो हम भी इंजॉयर बनना चाहते हैं तो चाहे अब अपने सौंदर्य के द्वारा धन के द्वारा ज्ञान के द्वारा या अपने इंफ्लुएंस के द्वारा हम वास्तव में कंट्रोलर और इंजॉयर बनना चाहते हैं अल्टीमेटली हम भोक्ता बनना चाहते हैं और भोक्ता का मतलब ही है हम भगवान बनना चाहते हैं एक बार श्री प्रभुपाल हाँ, शुरुआत के दिनों में प्रवचन दे रहे थे तो एक व्यक्ति आया प्रवचन देने के बीच में उठ गया उन्होंने कहा मैं भगवान और ने कहा कि भगवान कैसे हो सकता है तो वो व्यक्ति चिल्लाया अमेरिकन था उन्होंने शिष्यों को कहा कि क्या करो जितने भी रूम के दरवाजे हैं सारे बंद कर दो टेंपल के दरवाजे वगैरह और कुछ समय में ये जो भगवान था उसको बहुत तेज टॉयलेट या बाथरूम के लिए वो अर्ज नेचर कॉल बहुत तेज आ रहा था तो सारे तो कर कर मुझे मुझे स्वीकार करो कि तुम भगवान नहीं हो तुम अपने नेचर के कॉल को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो तो कैसे भगवान हो जब भगवान कृष्ण द्वापर युग में थे तो वो समय कृष्ण वृंदावन को 11 साल की आयु में छोड़कर मथुरा जाते हैं और मथुरा में कुछ साल रहे के फिर सारे मथुरा वासियों को लेकर द्वारका में जाते हैं ओवरनाइट रात्रि रात्रि एक ही में द्वारका का निर्माण किया सारे मथुरा वासियों को उठाया और मथुरा वासियों ने सुबह आग खोली तो देखा नए नए महलों में हम हैं कहा आ गए हैं तो उनको पता चला कि कृष्ण ने हमारे लिए है, हाँ, समंदर के बीच में द्वारका सिटी का निर्माण किया है तो भगवान जब द्वारका में थे तो द्वारका में द्वारका को छोड़कर कृष्ण सरलता से नहीं जाते थे लेकिन एक बार एक एक जो राजा थे हाँ, जिनका नाम था पौंड्रक क्या नाम था पौंड्रक पौंडर और उसके मित्र थे काशीराज काशीराज हाँ जो काशी है काशी क्या है बनारस है तो ये काशी सिटी हाँ, शिवजी ने बनाया था जब शिवजी का विवाह हुआ तो पत्नी ने कहा कि तुम तो सदैव वो पेड़ के नीचे रहते हो हाँ। और फिर आपके पास ना रहे, ले ले ना बस मेरी शादी हुई मेरे लिए घर है ना कुछ सुव्यवस्था है तो वो तंग आ गए शिवजी को कुछ और नहीं चाहिए शिवजी सदैव अपने पत्नी के साथ वृक्ष हाँ, के नीचे बैठते हैं कृष्ण कथा कृष्ण नाम का उच्चारण करने में अपना समय बिताते हैं। हैं वो कहते कि ये सब बाकी निमग्न होनी बहुत पीछे लगी तो उन्होंने कहा ठीक है ऐसे शहर का निर्माण करता हूँ कि सारा जगत याद करेगा तो उन्होंने काशी का निर्माण किया इतना सुंदर शहर फिर ये दोनों कुछ समय के लिए वहां रहे और उन्होंने फिर से वैराग्य आया, नहीं नहीं नहीं इसमें कुछ आनंद नहीं है हमारे आनंद क्या है, वही है, वही पेड़ के नीचे चलो और जोर से बोलो हरे कृष्ण राम, राम, राम, राम, तो पार्वती को लिया और निकल पड़े वृक्ष के नीचे फिर से कीर्तन कथा तो एक दिन पार्वती ने कहा देखो अभी तो ठीक है समर सीजन है विंटर भी ठीक है पेड़ के नीचे हम काट सकते हैं पार्वती ने कहा अभी ये बारिश के दिन आ रहे हैं अभी बारिश में तो पेड़ के नीचे नहीं रहा जा सकता आप क्या करो किसी और जगह चलो कुछ कुटिया तो बनाओ जहाँ रह सकते हैं और उन्होंने कहा नहीं तो उन्होंने क्या किया पार्वती को उठाया और उस हाथ पकड़ा और सीधा ऊपर गए जब बादल आ गए थे बादलों के ऊपर जाकर बैठ गए और फिर से कंटिन्यू क्या करने लगे हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे राम हरे रा, राम राम राम हरे इसलिए शिवजी का नया नाम पड़ा जिनका नाम हुआ जीव एक विशेष नाम है जीव का मतलब यह है कि जिन्होंने बादलों के ऊपर जाकर भगवत कीर्तन आदि कंटिन्यू रखा तो इस प्रकार से शिवजी ने ये जो सिटी बनाया बनारस या काशी तो विरक्त हो गया कि नहीं चाहिए तो उन्होंने क्या किया दे दो तो एक काशीराज उसको दे दिया कि तुम अभी राजा हो यहाँ के तो काशीराज अपने वैभव आदि से बहुत घमंडित हो गया और उसका यह मित्र पौनर ये दोनों इतने अहंकार घमंड गर्भ से प्रफुल्लित हो गए कि जिन्होंने कृष्ण को चैलेंज करना शुरू किया वो जो राजा पौर था वो अपने आप को वासुदेव कहता था नारायण कहता था क्या कहता था मैं वासुदेव हूं मैं नारायण हूं तो उन्होंने अपने एक दूध को भेजा द्वारका वो दूध द्वारका जाता है जाकर कृष्ण सुधरमा सभा भवन में थे सुधरमा सभा भवन जब ये द्वारका का निर्माण हुआ था तो देवताओं ने कुछ जैसे हम किसी का बर्थडे है या घर नया कोई खरीदता है तो कुछ गिफ्ट लेके जाते हैं ना उसको देने के लिए तो वैसे देवताओं ने जब एक द्वारका का ओपनिंग सेरेमनी था तो उस समय सुधरमा सभा भवन बड़ा ऑडिटोरियम सौरभ का पूरा ऑडिटोरियम ही दे दिया था जिसमें क्या है कोई व्यक्ति उस ऑडिटोरियम में बैठेगा वो बूढ़ा नहीं होगा हमेशा याद हाँ मृत्यु नहीं होगी तो बहुत सारी फैसिलिटी थी कम लोग हैं तो वॉलिटेरियन बिल्कुल छोटा हो जाता था लोग बढ़ गए तो बड़ा बड़ा होता था अनंत बड़ा होते जाता था तो भगवान उग्र सेन बलराम उद्धव अक्रोल इन सबके साथ बैठे थे तो वो मैसेंजर आया पौंडर का वो कहने लगा कि हे कृष्णा मैं राजा पौंडर के द्वारा एक संदेश लेके आया और वो संदेश मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं तो वो संदेश पढ़ने लगा तो उन्होंने कहा कि हे कृष्णा तुम सबसे पहले यह स्वीकार करो कि तुम भगवान नहीं हो तुम वासुदेव नहीं हो असली वासुदेव कौन है मैं वो तो पौंडर कह रहा था और वो पौंडर कह रहा था कि हे तुम यदुवंश में तुमने जन्म लिया है और तुमने झूठे ही अपने शंकर चक्र गदा धारण किए हैं उनको त्याग दो और आप ये स्वीकार करो और मेरे शरणागत हो जाओ तो ऐसे लंबा लेटर वो संदेश वहां पढ़ते जा रहा था तो ये सब सुनकर वो उसमें एक चीज लिखी थी उन्होंने कहा कि ये जो शंक है चक्र है गदा है पद्म है ये सारे जो आप हाथ में धारण करते हो इनको छोड़ दो त्याग दो तो ये सब सुनकर कृष्ण बहुत जोर जोर से हंसने लगे ने बल्कि सारे बलराम सब लगे और फिर भगवान कृष्ण ने कहा उस संदेश है, है, है नारायण समझता है तो वो मूर्ख है प्रभुपर ऐसे कृष्ण बुक में लिखते हैं तो कृष्ण ने कहा कि वो मूर्ख है और उसको बोलो कि मैं निश्चित रूप से इस चक्र आदि को छोड़ूंगा लेकिन किसके ऊपर छोड़ूंगा तुम्हारे ऊपर ही छोड़ूंगा तो तुम हो मैं आ रहा करने के लिए। और तुम्हारा राजधानी में, में गिराऊंगा तो भगवान ने तुरंत अपने रथ सेना को लिया बलराम आदि सबके साथ और भगवान चले गए काशी से पहले तो काशीराज और पौंड्रो को पता चला कृष्ण आ रहे हैं युद्ध करने के लिए तो वो पौंडरथ और एक दोनों ने कई सारी सेनाओं को लेकर बाहर आ गए और मजे की बात क्या थी कि भगवान कृष्ण का तो रथ हमेशा पताका उसके ऊपर पताका रहती है जिसको कहते हैं जय पताका तो वो पताका में हमेशा गरुड़ या हनुमान का चिन्ह होता है तो ये जो पौंडरथ था वो भी आ गया अपना रथ लेकर लेकिन उसने भी अपने दो हाथ है लेकिन उसने कितने हाथ धारण करके आया था चार नकली दो हाथ लगाए थे उसमें चक्र, गदा गदाए ऐसे पकड़कर और कौस्तुभ मणि हाँ जब समुद्र मंथन से कौस्तुभ मणि निकला था तो भगवान ने अपने छाती में धारण किया उसको और श्रीवत्स का चिन्ह और फिर पीताम्बर जो भी भगवान धारण करते हैं वह सारी चीजें धारण करके आ गया उनके सामने है। तो कृष्णा कृष्ण पहली बार उस राजा को देख रहे थे देखकर जोर-जोर से हंसने लगे काफी समय तक हंसने लगे फिर उन्होंने जोर से कहा कि हे मौन तुम वास्तव में कृष्ण नहीं तुम वास्तव में वासुदेव नहीं हो अभी बताता हूँ कि असली वास्तुदेव कौन है तो भगवान ने अपना तुरंत सुदर्शन चक्र को छोड़ते हैं और उसकी गर्दन अलग कर देते हैं हाँ तो वही स्थिति हम सबकी है कि हम भी भोगता नहीं है हम इंजॉयर नहीं है लेकिन हम अपने आप को ऐसा प्रस्तुत करते हैं इस प्रकार से डेकोरेट करते हैं कि वास्तव में मैं कंट्रोलर हूं मैं इंजॉयर हूं और हम तो उसके फॉलोवर हैं किसके फॉलोवर हैं पौंड्रक के हम पौंड्रक की मेंटेलिटी को हमने धारण किया हुआ है तो कृष्ण फिर हमारे अहंकार को हमारे जो अहम भाव है उसको खत्म कर देते हैं इस प्रकार से हम भी इस जगत में भगवान बनना चाहते हैं या किसी पोजीशन को प्राप्त करना चाहते हैं लेकिन ये सारी पोजीशन क्या है टेम्पररी है जैसे प्रभुपाधी एक, एक श्लोक बोलते हैं शौन यदि क्रियते राजा यदि कुत्ता को एक सिंहासन बनाओ और उसमें राजा के रूप में उसको बिठा दो, लेकिन कुत्ते को सामने हड्डी हड्डी दिखाई देगी, तो तो से लगाकर क्या करेगा? चबाने लगेगा। तो हम वैसे ही हैं, हैं, हैं, हम है, हम कंट्रोलर है। हम भोक्ता नहीं नहीं कंट्रोलर लेकिन उस टेम्परे पोजीशन को धारण करना चाहते हैं तो एक स्टोरी है, सिया एक सियाहरी गांव में जाता था हमेशा कुछ ना कुछ खाने के लिए चोरी करने के लिए रात्रि के समय तो वो सिया धोबी के घर में घुस गया और अंधेरा था तो धोबी की पत्नी उठ गई कुछ आवाज जोर से उसने किया तो वैसे सियाह डर के मारे भागने लगा तो धोबी के वहां बहुत सारे ड्रम्स थे बड़े बड़े ड्रम्स जिसमें डिफरेंट अलग अलग, अलग कलर का पानी था नीला पीला काला रेड और ये इतना अभी सोचा तो मुझे मेरे साथ क्या हुआ है उसको लगा मैं भीग गया हूँ तो दौड़ रहा था जहां भी रास्ता मैंने भाग रहा है जंगल की ओर फिर ऐसे भागते भागते जो जंगल में प्रवेश किया तो सारे प्राणी देख रहे थे कि ये नया कोई प्राणी आया है तो सारे शेर, आ, और बाकी जितने भी प्राणी थे सब सब सोचने लगे कि ये ये नॉर्मल नहीं है, है, तो राजा है। सब उसको सलाम करने लगे सब उसकी सेवा करने लगे अभी इसने ठीक से देखा अपने न, चीज़ -चीज़ भी मैं बदल गया हूँ तो ये अपने आप को राजा मान रहा था क्योंकि सुबह सुबह ये घटना हुई थी तो पूरा दिन बिता तो पूरे दिन में उसको राजा के जैसे व्यवहार उसके साथ हो रहा था जो राजा है वो आकर उनको प्रणाम कर रहा था उनके लिए भोजन लेके आ रहा था उनको फैन कर रहा था जैसे संध्या का समय होने लगा अब मायापुर जाते हैं बंगाल में तो वह जैसे संध्या का समय होता है साढ़े पांच बजे तो सियार क्या करता है उसे रहा जाता वो अपनी जो असली आवाज है ना वो निकालने लगता है तो अभी ये नीले कलर में था तो दूसरे दूर से कई सारे सियार लगे आवाज करने लगे जोर जोर से तो ये सियार भी यहां आवाज करने लगा फिर सब तो पता चला कि ये क्या नहीं है ये राजा नहीं है ये कोई अलग नहीं है तो सियार ही है तो उसके बाद पिटाई हो जाती है सारे मिलकर मारते हैं काटते हैं तोड़ते हैं तो वैसी स्थिति हमारी है कि हम भी इस जगत में अपने आप को स्थापित करना चाहते हैं अपनी पोजीशन को स्थापित करना चाहते हैं रिकॉग्नाइज़ ना रिकोगनाइज पहचान हम बनाना चाहते हैं इस जगत में इसलिए हम क्या करते हैं सोचते हैं कि अभी मुझे जीवन मिला है तो कुछ बनके दिखाऊंगा लेकिन भगवान हमें प्रेरित कर रहे हैं कि आपको कुछ बनना है तो क्या बनाओ क्या बनाओ योगी बनाओ तस्मा योगी भगवान जो, नहीं, जो बनना है लाइफ में कुछ तो योगी बनो फिर आज के श्लोक में भगवान कहते फिर कौन सा योगी बनो योगी नाम सर्वेशम हम सब बड़े बनना चाहते हैं तो भगवान कहते हा वो बड़ी चीज बनो सर्वेशम सबसे बड़ा योगी बनो और वो योगी क्या है भगवान का जो भक्त है हा? योगी बनना है तो भगवान कहते कि ऐसा योगी बनो जो सबसे श्रेष्ठ है हाँ, तो हाँ, प्राप्त करें तो है। हाँ, में या जिनके लोम मीन बाल तो ऐसे लोमस ऋषि की आयु बहुत लंबी थी उनकी आयु इतनी लंबी थी प्रभुपात एक जगह लिखते हैं कि जब ब्रह एक ब्रह्मा का लाइफ खत्म हो जाता है तब उनका एक बाल एक बाल शरीर से गिरता है। है। है, बार क्या हुआ था लोमस वो सोचे कि अरे जीवन बहुत कम अभी-अभी तो बुढ़ापा आ रहा मृत्यु अभी आ जाएगी भगवान का भक्ति करने के लिए टाइम बहुत कम है और हम सोचते हैं कि मेरे पास ताँग ताँग है अभी इतनी इमरजेंसी क्या करना है इतना जल्दी गीता पढ़ पड़ोगा तो बाद में करूंगा क्या हाँ पढ़ने के लिए क्या बचेगा मेरे पास तो लोमस ऋषि ने तपस्या किया और भगवान प्रसन्न हुए उन्होंने कहा कि हे लोमस ऋषि बताओ क्या चाहते हो उन्होंने कहा मुझे लंबी आयु चाहिए लंबा जीवित रहना चाहता हूं मैं तो लोमस ऋषि उन्होंने कहा क्यों लंबा जीवित रहना चाहते हो अभी हम भी तो लंबे जीना चाहते हैं लेकिन हम भगवान की भक्ति छोड़कर बाकी सब करने के लिए जीवित रहना चाहते हैं लोमस ऋषि ने कहा केवल आपकी सेवा करने के लिए आपकी भक्ति आदि करने के लिए मैं लंबी आयु चाहता हूँ अहंकार तो तो हो रहा था ये जगत में सबसे बड़ी आयु किसकी है तो वो किसकी है ब्रह्मा की है बहुत लंबी आयु है तो भगवान ने सोचा ये ब्रह्मा को अपने आयु की बड़ी बड़ा घमंड है गर्व है उसने रोमस ऋषि को यह बरदान दिया कि तुम्हारे तुम्हारे शरीर में जितने बाल हैं उनकी पूरे शरीर में बाल ही बाल थे एक कल्प में एक कल्प जब तो तुम्हारा शरीर का एक बाल गिर जाएगा प्रभुपद एक जगह कहते हैं कि एक ब्रह्मा जब मरेगा तब एक बाल गिरेगा तो दोनों अलग अलग चीजें हैं एक कल्प का मतलब ब्रह्मा का एक दिन जिसमे ये चार युग एक आते हैं चतुर्युग तो इतनी लंबी आयु थी उनकी कोई सोच नहीं सकते लेकिन निरंतर नदी के किनारे बैठकर कर कृष्ण नाम का उच्चारण करते थे फिर बहुत उनके शिष्य थे तो एक बार शिष्य ने का गुरुदेव हम तो देख रहे हैं आप तो हमेशा सर्दी हो गर्मी हो धूप आदि हो नदी के किनारे बैठकर ही भगवान का भजन करते रहते हैं हम आपके लिए न कुटिया बनाते हैं क्या बनाते हैं वृंदावन में पहले साधु लोग भजन कर थे कुटिया के अंदर अभी कुटिया की जगह किसने ले ली है कोठियों ने ले ली है अभी भजन करेंगे तो कहा कोठियों में भजन करेंगे वृंदावन में भी हाँ गो स्वामी बन के रहते थे इन शिष्यों ने कहा गुरुदेव आपके लिए हम हाँ कुटिया बनाते हैं तो उन्होंने कहा देखो क्यों समय इन्वेस्ट कर रहे हो जीवन बहुत कम बचा है कुटिया बनाने में बहुत टाइम खराब होगा उससे अच्छा क्या करो हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे तो इस प्रकार से भगवान सदैव एक बहुत बड़ी पोजीशन में हमें देखना चाहते हैं और वो पोजिशन क्या है भक्ति योगी की है कि हम हा, हाँ भक्त बने हा, जैसे चैतन्य महाप्रभु जब दक्षिण भारत साउथ इंडिया की टूर में गए हैं तो वहा रामानंद राय से उन्होंने प्रश्न पूछा था उन्होंने प्रश्न पूछा जिसमें वो कहते हैं कोन बड़ा बलिया तो उन्होंने कहा की जीवे कौन बड़ी कीर्ति का मतलब है फेम यश तो हम सब फेमस होना चाहते हैं तो महाप्रभु ने पूछा हे hey, रामानंद राय आप बताओ सबसे बड़ा यश क्या है इस जगत में क्या बनने से व्यक्ति सबसे बड़ा यशस्व कहला कहलाया जाएगा तो रामानंद राय ने कहा कृष्ण भक्त बलिया कि यह टाइटल हमें लग जाए कि मैं कौन हूं कृष्ण का भक्त हूं भगवान का भक्त हूं और इसी के लिए जो व्यक्ति है उसको अपने प्रयास करने चाहिए और उसी के लिए भगवान इस श्लोक का वर्णन करते हैं कि ऐसा जो सर्वोच्च योगी है उसके क्या लक्षण है तो भगवान दो लक्षण कहते हैं कहते सर्वेश मत गंतरात्म एक तो ये भी कहा जा सकता है मत गति मतलब जिसकी गति मैं हूं जिसका गोल कौन है कृष्ण है और अंतरात्म सदैव भगवान कहते कि मेरे बारे में निरंतर सोचते रहता है मेरा स्मरण निरंतर करता है और वास्तव में भगवान को प्राप्त करने का सरल उपाय यही है भगवान कहते योम स्मरती नित्य सुलभ पार्थ जो मेरा नित्य स्मरण करता है हे उसके लिए में क्या हो बहुत सरल और हमें अपना जीवन इस प्रकार से ढालना चाहिए कि लाइफ के हर मोड में कृष्ण का अधिक से अधिक हमारे जीवन में स्मरण हो क्योंकि भगवान का आप स्मरण करते हो तो कृष्ण तुरंत अट्रैक्ट हो जाते हैं कृष्ण का अटेंशन आप अपनी ओर खींचते हो जैसे महाभारत के समय में कृष्ण के पास एक शीशा होता था क्या होता था आईना आप देखते हो ना सुबह अपना चेहरा तो भगवान के पास एक शीशा था लेकिन वो शीशा बड़ा अद्भुत था उसमें कृष्ण का जो व्यक्ति स्मरण करेगा ज्यादा उसका फोटो आता था उसमें क्या होता वो व्यक्ति दिखने लगता था तो महाभारत के युद्ध से पहले भगवान बहुत बिजी थे तो भगवान ने वो शीशा निकाला देखा आजकल कौन मेरा ज्यादा स्मरण करता है हम भी सोचते हैं अरे कौन मेरे बारे में ज्यादा सोचता है तो हम थोड़ा उसके प्रति बहुत सॉफ्ट हो जाते हैं सॉफ्ट कॉर्नर फेवरेबल हो जाते हैं तो भगवान ने शीशा देखा उसमें शकुनी का पिक्चर आ रहा था किसका कौन दिखाई दे रहा था भगवान को शकुनी अभी शकुनि भी स्मरण कर रहा था शकुनि 24 फोर आवर्स उनको पता था कि ये पांडवों का जो शक्ति है वो कौन है कृष्ण है शकुनि निरंतर 24 घंटे सोचते रहता था कि कृष्ण आगे के क्या चाल चलेंगे क्या करने जा रहे हैं क्योंकि कृष्ण कुछ ना कुछ करते रहते थे और शकुनि को पता है कृष्ण को हटाएंगे तभी पांडवों पर विजय प्राप्त कर सकते हैं तो भगवान आश्चर्यचकित हो गया अरे शकु ने मेरा स्मरण जब वृंदावन में में थे तो कौन स्मरण करता था तो हमें ऐसा स्मरण नहीं करना है इसको कहते प्रतिकूल फेवरेबल नहीं तो अनफेवरेबल है तो अनुकूल भावना से भगवान का स्मरण करना चाहिए और जिसको को भगवान कहते मद गंतरात्मा कि मेरे बारे में सोचता है उसका आता है सदैव भगवान के नाम रोग उनके गुण उनके उनका धाम और उनकी सेवा। इसके बारे में सदैव चिंतन करते रहता है श्रीलम प्रभुपाद उसके उदाहरण है और दूसरा गुण क्या कहते हैं कृष्ण श्रद्धावान भजते भजते का मतलब है भजन करना उनकी सेवा करना कैसे सेवा करना श्रद्धा के साथ यानी कि टेंशन प्रभु जी का फोन आया इसलिए मैं सेवा कर रही हूँ या सेवा में लगा वो क्या सोचेंगे अभी ये ये श्रद्धा के के के साथ साथ साथ नहीं नहीं है है प्रेम प्रेम तो के साथ हम भगवान की सेवा करते हैं और सदैव कृष्ण का स्मरण करते हैं जो निश्चित रूप से कृष्णा हमारे जीवन में पदार्पण करेंगे उसमें कोई शंका नहीं है स्वयं कृष्ण उस व्यक्ति के लिए आ जाते हैं जैसे रामायण में वर्णन आता है किसका शबरी था किसका वर्णन आता है शबरी का नाम सुना है सबने तो शबरी बहुत महान भक्त थी वो वास्तव में असली योगी है ये श्लोक का असली उदाहरण कौन है शबरी है हाँ वृन्दावन के सारे निवासी इस श्लोक का अनुकरण करते हैं तो ये शबरी हाँ एक शिकारी की पुत्री थी हंटर की बेटी थी बहुत यंग थी सुंदर थी और जब उसके पिता ने सोचा कि अभी इसका विवाह करना चाहिए विवाह योग्य हो गई हैं, तब अभी हंटर है शिकारी है तो कल विवाह होने वाला था तो एक दिन पहले थोड़ी तैयारियां होती है अभी इधर मैरिज की तैयारियां चल रही है तो मैरिज की तैयारियां हो रही थी तो दूसरे दिन मेनू क्या होगा सब इतने गेस्ट आएंगे उनको खिलाएंगे क्या तो शिकारी उनके पिता थे उन्होंने सोचा एक हजार बकरे ले आए क्या लाया उन्होंने एक हजार बकरे काट के मांस खिलाएंगे तो शबरी आ, एक दिन पहले शबरी ने देखा कि अरे वो बहुत डिवोशन उसका हृदय भक्ति से पूरी था आ, बहुत पायस थे उसने सोचा कि मेरे शादी में ही पशुओं को मारा जाएगा जिसको खाया जाएगा उसका हृदय दया से भर आया क्योंकि भक्त का ये हृदय होता है भक्त का एक गुण क्या होता है स्वाभाविक रूप से आ, दया की भावना उनके हृदय में स्वाभाविक होती है कि अपने से दूसरों को कष्ट ना हो हमेशा कॉन्शियस रहता है सावधान रहता है कि मुझसे दूसरे मेरे कारण दूसरे को कष्ट तो नहीं है जो भक्त है अपने मन अपने वाणी अपने शरीर से दूसरों को कष्ट नहीं देना चाहता ये उसका गुण है तो ऐसे शबरी जब सोच रहे रही थी तो सोचा कि यह उचित नहीं है सबसे अच्छा प्लान तो यही है कि अभी भागा जाए घर से घर से क्या करे भाग के चले जाएं। तो शबरी उसी दिन दौड़ने लगे अपने घर को छोड़कर कल तो मैरिज सेरेमनी है विवाह कल होने वाला है तो दौड़ने लगे जंगल की ओर और, और वो चाह रहे थे कि कोई आ, हो हो साधु जिनसे वो प्राप्त करें दीक्षा लें या किसी गुरु को आ, बड़े -बड़े रुशी जंगल में थे ऋष पर्वत के आस पास वो थे रहते थे तो वो गयी जंगल में आ, अलग अलग गुरुओं को खोजते हुए तो किसी ने भी उसको शिष्य के रूप में स्वीकार नहीं करना था सब रोज तो ने उसकी पुत्री है किसकी शिकारी की तो फिर जब वो गई तो वहां एक ऋषि थे जिनका नाम था मातंग ऋषि बहुत बड़े ऋषि थे उनका आ, आश्रम था गई उनके चरण में उन्होंने कहा कि आप मुझे आश्रय प्रदान करो और अपने शिष्य के रूप में मुझे स्वीकार करो और मुझे परम भगवान के बारे में उनकी सेवा आदि करने की शिक्षा मुझे प्रदान करो तो जब मातंग ऋषि ने उसको स्वीकारा तो बाकी ऋषि मुनि सोचने लगे कि ये मातंग का दिमाग ठीक नहीं है ये तो कुल की है और उसको उस शिष्य के रूप में स्वीकार करना उचित नहीं है फिर भी उन्होंने स्वीकार किया और उसको सेवाएं दी तो पूरे दिन एक सेकंड के लिए भी शबरी खाली नहीं रहती थी भगवान के लिए माला बनाएगी भगवान के लिए कुकिंग करेगी गीता से श्लोकाचारण करेगी मतलब तो बहुत सारे कार्य करते थे आश्रम को सफाई करेंगे पूरे दिन बिजी रहते थे भक्ति भक्ति का मतलब क्या है? एक्टिविटी। भक्ति का मतलब मतलब क्या क्या है है एक्टिविटी ने जनरली बाकी जो उन्होंने इंग्लिश में जो भक्ति शब्द है उसका अनुवाद डिवोशन के रूप में किया है लेकिन प्रभुपाद ने क्या किया है डिवोशनल सर्विस भक्ति का अर्थ है प्रेमयी सेवा यदि प्रेम में सेवा नहीं है तो आप भक्ति में नहीं हो और भक्त की पहचान है कि उसके पास सेवा है भगवान के हम हाँ भक्त हैं इसका अर्थ क्या है कि हम हाँ कुछ न कुछ भगवान के सेवा कर रहे हैं तो ऐसी शबरी भगवान की सेवा करते जा रहे थे उनके जो गुरु है मातन बूढ़े हो गए हैं और उनको वो शरीर छोड़ने वाले थे मातन ऋषि तो उन्होंने कहा कि हे शबरी मैं तो अभी शरीर को त्याग करने वाला हूं इससे आगे तुम क्या करो इस आश्रम के देखभाल करो तो शबरी उस आश्रम का देखभाल करने लगी उनके गुरु ने कहा गुरु ने कहा कि मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं तुम इतनी सिंसियर हो कि जरूर तुम इस प्रकार से सेवा करती रहोगे और भगवान का सदैव चिंतन करती रहोगे तो एक दिन कौन आएंगे इस आश्रम में भगवान श्री राम के गुरु ने कहा था आयु यंग अभी हमें शबरी का पता है है कि वो वो में क्या देखते हैं? वो क्या देखते बॉडी शबरी भगवान को बेर खिला रही है। लेकिन उससे पहले वो कब से ये सब सेवाएं कर रहे हैं अपनी युवा अवस्था से ही जब गुरु ने कहा कि निरंतर इस सेवाओं में मग्न रहो और सदैव उनका चिंतन करते रहो तो इस प्रकार से वो रेगुलर वो करने लगी एक दिन शब्द इस प्रकार से निरंतर कार्य करने तो के तो उनके आश्रम के पास एक सरोवर है सरोवर अब साउथ में जाते हो कर्नाटका या तमिलनाडु कर्नाटका में है पंपा सरोवर तो वहा एक दिन पानी लाने गई तो वहाँ एक ऋषि हम बैठे थे ध्यान लगाने तो वो जब उस सरोवर से अपना मटके से पानी उठाने लगे तो एक साधु का बड़ा क्रोध आया कहा कि ये ये तो तो नीच हैं पानी को स्पर्श कर रहे जब हम हम लोग सारे करने वाले उन्होंने पत्थर पत्थर फेंका मारा मारा उसको तो पत्थर मारा तो जिससे ब्लड का एक निकली और वो गिर गई उस सरोवर में जिससे पूरा पंपा सरोवर क्या हो गया रक्त के जैसा हो गया फिर वो आती है बहुत तो दुखी होकर भगवान का चिंतन करने लगी और फिर सारे ऋषि मुनि वहाँ एकत्रित होने लगे उन्होंने कहा अभी हम हाँ पीने के लिए स्नान के लिए पूजा के लिए जली नहीं है ये जल तो उस शबरी के कारण दूषित हो गया है तो किसी ने कहा कि अरे भगवान राम इस तरफ आ रहे हैं अभी ना तो भगवान राम को बुलाया वहाँ जब भगवान राम आए तो सारे ऋषि मुनियों ने कहा हे श्री राम आप अपने चरणों का स्पर्श कीजिए इस पंपा सरोवर के जल को ठीक हो जाएगा तो भगवान गए जल का स्पर्श की चरणों से लेकिन किया वैसे वैसे था तो नहीं, नहीं, स्नानी अभी इतने, तो इतने सारे ऋषि मुनि कह रहे लक्ष्मण के साथ स्नान किया कुछ बदलाव नहीं हुआ किसी ने कहा थोड़ा पी लीजिए तो भगवान ने पूछा श्री राम ने पूछा कि ये हुआ कैसे ऋषि ने कहा शबरी के कारण हुआ है तो भगवान ने कहा शबरी को बुलाओ गए तो कुछ लोग शबरी को आपको बुलाया है तो शबरी ने जैसे भगवान राम का नाम सुना और दौड़ने लगी इतना उत्साह हाँ हा, भगवान को देखने के लिए हन उनका नाम सुनते ही दौड़ने लगे इतनी तेजी से दौड़ी कि वो सरोवर के पास से जब दौड़ रही थी तो उसके चरणों में जो मिट्टी लगी थी उस, उस मिट्टी जाकर थोड़ी सी मिट्टी जाकर उस सरोवर में गिरती है है वो पूरे सरोवर का का कलर नॉर्मल हो जाता पानी श्री राम कहते देखो आ, मेरे भक्त की चरण धूलि कितनी पावरफुल है जो मैं इसको शुद्ध नहीं कर पाया कोई शब्द के चरणों के धूलि के द्वारा शुद्ध हो गया है तो फिर भगवान राम शबरी के साथ शबरी इनवाइट करती है अपने आश्रम में और वहां रोज ये कार्य करती थी आज कितने सालों से भगवान आने वाले हैं रोज अपने आश्रम को करती थी गोबर से सिंह हाँ, लेपन करती थी रंगोली बनाती थी और रोज नए नए बेर लेके आते थे कौन आने वाले हैं कृष्ण आने वाले हैं रोज ये कार्य कर राम आने वाले हैं और जब भगवान राम आए तो उन्होंने उनको बैठने के लिए आसन दिया और वो सारे बेर उन्होंने लाए थे आ? और वो कैसे थे बेर वास्तव में उन्होंने खाए हुए थे कि जो स्वीट बेर है वो भगवान राम के लिए जाए बेस्ट चीज भगवान के लिए होनी चाहिए ये भक्तों की भावना होती है तो भगवान जब वो बेरों को देखा तो लक्ष्मण कहता है राम राम को कहते कि मत खाओ ये क्या है छोटे है लेकिन भगवान राम कहते नहीं आ, ये छोटे बेर नहीं है ये वास्तव में बहुत उन्नत क्वालिटी के बैर है आ, जैसे आप कहते हो भागवतम का वर्णन आता है तो श्रीमद भागवतम आ, भागवतम ऐसा ग्रंथ है कि वो अपने आप में मीठा है लेकिन जब ये भागवतम शोकदेव को स्वामी ने बोला तो इसकी मिठास और बढ़ गई तो आम मीठा होता है लेकिन तोता उसको खाता है तो उसकी मिठास और बढ़ती है तो भक्त जैसे शबरी जैसे भक्त उस बेर को कर रहे या खा रहे हैं उसी को जो भगवान खाते तो उस बेर की मिठास और बढ़ गई थी भगवान राम शबरी उनको बेर दे रही हैं भगवान राम खाते जा रहे हैं तो लक्ष्मण खड़े होकर ना देख रहे थे लक्ष्मण को एक गर्व था कि मैं जितना राम से प्रेम करता हूं ना ये संसार में इतना प्रेम करने वाला इतनी सेवा करने वाला कोई नहीं है जब शबरी की ये सेवा शबरी का ये प्रेम की भावना जब लक्ष्मण ने देखी तो खड़े खड़े उनके आंखों से आंसू आने लगे और लक्ष्मण गिर पड़े शबरी के चरणों में कहा कि तुमने मुझे हरा दिया है तुम्हारी जो सेवा की भावना है तुम्हारा जो प्रेम है इतना अतुलनीय है कि उसकी तुलना इस संसार में नहीं की जा सकती तो शबरी बहुत विनम्र थी हाँ। तो इस प्रकार से हम देखते हैं इस श्लोक में भगवान कृष्ण हाँ, कहते हैं मन कि सदैव मेरे हाँ, अंतर रूप से मेरा करता करता है, है है मेरे बारे में सोचता है। और श्रद्धावान भजन कैसा कैसी सेवा करता है श्रद्धा के साथ फुल फेर। कार्य वही है उनके गुरु ने कहा रोज और वो रोज वही कार्य करते थे अपने आश्रम को क्लीन करना भगवान के बारे में कीर्तन करना रंगोलिया बनाना भगवान के लिए बेराधी ले आना ये सारे कार्य रोज वही वही कार्य है लेकिन कार्यों को हमें गंभीरता से करते हैं और सदैव उत्साहित होकर कृष्ण की कृपा हमारे हो सकती है और हम ये महान योगी बन सकते भक्ति योगी जो कृष्ण चाहते हैं तो इस प्रकार से हम भी वही कार्य करते हैं हमें भी आध्यात्मिक गुरु कहते हैं कि आप सोलह वालाओं का जप करो वही हरे कृष्णा महामंत्र है कोई कहेगा कि अरे वही तो हरे कृष्णा महामंत्र है वही भगवत गीता पढ़नी है कब तक पढ़ो हाँ लेकिन उत्साह के साथ इन्ही कार्य को करते हैं चार नियमों का हम पालन करते हैं हरे कृष्णा महामंत्र का जप करते हैं और सेवाओं में भाग लेते हैं तो निश्चित रूप से भगवान कृष्ण हमारे जीवन में आ, आ जाते हैं हम भगवान की अनुभूति कर सकते हैं तो इसके लिए दृढ़ता की आवश्यकता है और इस श्लोक में भगवान इसी चीज का वर्णन करते हैं तो भगवान कहते कि ऐसा कोई करता है समय युक्त तमाम तो वह वास्तव में मुझसे जुड़ा हुआ है मुझसे युक्त है यही मेरा मत है भगवान कहते ये मेरा मत है तो इस प्रकार से इस श्लोक का सार यही है कि हम जीवन में कुछ बनने की कामना रखते हैं आ, हमें कुछ बन, बड़ा बनने का प्रयास नहीं करना चाहिए कोई कहते है कि नहीं मुझे महान भक्त बनना है नहीं हमें तो भक्त बनना है और चैतन्य महाप्रभु ने कहा क्या भावना होनी चाहिए गोपी भरद्रदल दास दासानुदास हमें भक्तों के भक्तों के भक्तों का सेवक बनने का प्रयास करना चाहिए तो भगवान को तुरंत अपनी ओर आकृष्ट करते और वही कार्य शबरी के द्वारा हम सीखते हैं तो इसलिए जीवन में हर एक व्यक्ति दिन रात मेहनत कर रहा है कष्ट उठा रहा है हा? बहुत एग्जाइटी टेंशन अपने जीवन में स्वीकार कर रहा है क्या कुछ बनने के लिए इस संसार में लेकिन भूल जाता है कि ये शरीर टेम्पररी है ये शरीर कल रहेगा या नहीं रहेगा हाँ ये जगत की जो भी पोजिशन है चाहे राष्ट्रपति बन जाओ या आप एल बन जाओ या फिर बहुत धनवान व्यक्ति बन जाओ ये सारी चीजें कुछ समय के लिए हैं हाँ शरीर को आप छोड़ोगे तो शरीर के साथ इन सारी चीजों को भी हमें इस जगत में छोड़ना पड़ेगा जैसे अलेक्जेंडर द ग्रेट जो अलेक्जेंडर था उसको जब वो भारत में आया तो उसको मच्छरों के द्वारा बीमारी हो गई और मरने वाला था तो उसने अपने जो सेनापति है उसको कहा कि आप मुझे क्या करो अपनी आपकी आयु मुझे दे दो ताकि मैं वापस जाओ अपनी मां को मैं देखना चाहता हूँ जाकर उनकी मां मरने वाली थी अलेक्ंदर ग्रेट की तो उन्होंने कहा कि सेनापति को कहा कि तुम्हारी आयु मुझे दे दो ताकि तुम्हारी आयु लेकर मैं अपनी माँ को देखने के लिए चला जाऊँगा सेनापति ने कहा यह असंभव है मैं अपनी आयु तुम्हें तो नहीं ले सकता तब उन्होंने वो तीन चीजें उस सेनापति को कहा कि जब मैं मरूंगा तो क्या करना चार डॉक्टर मुझे अपने कंधे में ले जाएं और दूसरी चीज जितना भी धन मैंने इकट्ठा किया है पूरे विश्व को जीतकर वो सारा घर से लेकर या महल से लेकर कमर तक गिरा दो रोड पर और तीसरी चीज क्या जब मुझे आप दफनाओगे तो मेरे दोनों हाथ को ऊपर रखो तो सारे जगत को ये पता चले कि मेरे पास ऐश्वर्य था मेरे पास बेस्ट डॉक्टर फैसिलिटी थी अभी हमें क्या लगता है कि मेरे पास लंबी आयु है मैं ये टॉनिक खा रहा हूँ ये मेडिसिन खा रहा हूँ योगा भी करता हूँ वॉक भी जाता हूँ तुम्हें तो मरने वाला नहीं हो बूढ़ा होने वाला नहीं हो यह हमें लेकिन यार सिकंदर कहता है कि सारे जगत को पता चले हाँ कि इतना डॉक्टर मुझे बचाएंगे अपोलो वाले मुझे बचाएंगे या एशियन वाले मुझे बचाएंगे कोई नहीं बचाएगा वो अपने आप को नहीं बचा सकते मैं कल एक डॉक्टर से मिल रहा था वो कहते हैं मैं खुद ही इतना बीमार रहता हूँ इससे आदि कि मेरे बच्चे घर के हमेशा बीमार रहते मैं उनको ठीक नहीं कर पाता तो इस प्रकार की सिचुएशन है तो हमें वास्तव में अपने लाइफ में कुछ बनने का प्रयास करना है तो भगवान का, का, का प्रयास करना चाहिए हाँ। तो फिर इंक्लूड है प्रभुपाद देखा जाए प्रभुपात बहुत बड़े बिजनेसमैन बनना चाहते थे उनके गुरु महाराज ने उनको कहा कि आप जब जब भी आपको धन मिले आप ग्रंथों को छापो ग्रंथों का निर्माण करो तो प्रभुपाल ने सोचा आपने उस आयु युवा अवस्था में कि मुझे बहुत बड़ा बनना है की की तरह तरह बहुत धन आएगा तो मैं किताबों को छापूंगा लेकिन कृष्ण का कुछ और प्लान था उनके लिए और उनकी बहुत बड़ी फैक्ट्री थी लखनऊ वगैरह तो भगवान ने सारी चीजों को उनके जीवन से हटा दिया हाँ तो उनको एक श्लोक याद आ गया हाँ भगवान कहते हरीश तन धनम मैं जिसके ऊपर कृपा करता हूँ ना तो उसका सारा धन हल हाल लेता हूँ फिर तो सारे लोग उससे अलग हो जाते हैं कौन प्रेम करता है कि ऐसे व्यक्ति से जिसके पास धन नहीं हो कोई अपनी बेटी देना चाहता है ऐसे व्यक्ति के पास ऐसे व्यक्ति को जिसके पास रहने के लिए घर नहीं है गाड़ी नहीं है हा? तो वैसे ही फिर प्रभुपाल ने सोचा हाँ कृष्ण की ये योजना है और केवल चालीस रुपए और श्रीमद भागवत और तीसरी चीज थी हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे, रा, हरे रा, राम हरे राम राम राम हरे हरे ये प्रभुपाद के साथ थी जब अमेरिका गए चालीस रुपए श्रीमद भागवतम और हरे कृष्ण महामंत्र और वहां जाकर उन्होंने पूरे विश्व को परिवर्तित किया इतने महान हम योगी हम महान भक्त बने तो जिनके द्वारा सारे विश्व में लोग भगवत गीता को समझ रहे हैं सीख रहे हैं और भक्त बन रहे हैं तो हमें भी ये मौका है भगवान का प्रिय बनने का इस महीने में क्या करना है इस महीने में हाँ भगवत गीता को दूसरों तक तो पहुंचाना है जैसे गीता इस के इस श्लोक में जैसे हमने भी पढ़ा भगवान गीता सबसे बड़ा योगी बनो और वो योगी क्या है भक्ति योगी तो उसी भक्ति योगी को आगे अठारह अध्याय कहते हैं ऐसा योगी हाँ जो इसका वितरण करता है ज्ञान का वो मुझे सर्वाधिक प्रिय है तो हम प्रिय बनना चाहते हैं तो भगवान के संदेश को दूसरों तक तो पहुंचाओ कोई व्यक्ति कह सकते कि मेरे अंदर योग्यता नहीं है मैं इतना एक्सपर्ट नहीं हूं मुझे लोग कुछ पूछेंगे तो बोलना नहीं आता केवल आप इच्छा करे की मुझे कृष्ण का संदेश दूसरों तक पहुंचाना है कृष्ण आपके लिए लोग भेजेंगे प्रभुपाल ने इच्छा की ना गुरु की आज्ञा का पालन करना किसने भेजे लोग उनके पास? ने। हाँ। एक टेम्पल है लॉस एंजलिस में इसकॉन का प्रभुपाल के समय उस मंदिर में तीन सौ भक्त रहते थे लगभग दो सौ ब्रह्मचारी और सौ माता जी बड़ा फोर्स था उस मंदिर में सोचो मंदिर में रहने वाले भक्त कितने? 300। समय ऐसा वगैरह सिस्टम नहीं था। सब चाहे वो हो या हो। तो फिर जब का समय आया तो सब लोग गए बाहर पुस्तक वितरण करने के लिए एक माताजी को वह रोकना पड़ा जिसको भगवान की आरती करनी थी दोपहर को पूजा करना भगवान के लिए भोग बनाना तो वो सोचने लगे कि सब लोग इतना बड़ा सेवा कर रहे हैं पुस्तकों का वितरण जो प्रभुपाल को बहुत प्रिय है, है तो वो सोचने लगे कि मैं अकेले ऐसे कि मैं कुछ नहीं कर पा रहे हूं। पीछे रही हूँ मंदिर में तो ऐसे वो सोच रही थी भगवान को प्रार्थना कर रहे थे तो उस समय हाँ जो लैंडलाइन फोन था टेम्पल का उसका रिंग बजा तो ये माता दौड़ के गई फोन उठाया हरे कृष्णा जो फोन जिसने किया था वो किसी मौका नहीं, नहीं, तो मिला प्रिच करना शुरू कर दिया बोलना शुरू किया उस माताजी जी ने तो व्यक्ति इतना प्रभावित होने लगा वो आया और इनसे पूरा प्रभाव पात्र पुस्तकों का सेट लेके गया हाँ तो इस प्रकार से हम भी डिजायर रखते हैं हम भगवान की सेवा करने की ग्रंथों का वितरण करने की तो कृष्ण व्यवस्था करते हैं कृष्ण हमारे हमें लोगों से मिलवाते हैं लेकिन सेवा करने की भावना हमारे हृदय में होनी चाहिए हमारे हृदय में वो तीव्र इच्छा होनी चाहिए हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे राम हरे राम